पतंजल योग प्रदीप तट दर्शन समन्वय निरोध अपने स्वरूप का सर्वथा नाश हो जाना नहीं है किंतु जड़ तत्व के अविवेक पूर्ण संयोग का चेतन तत्व से सर्वथा नाश हो जाना है इस संयोग के न रहने पर दृष्टा के शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है इसको तीसरे सूत्र में बतलाया गया है स्वरूपावस्थिति इतना व्यापक शब्द है कि सारे संप्रदाय और मत मतांतर वाले इसके अपने अभिमत अर्थ ले सकते हैं किंतु योग क्रियात्मक रूप से अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाकर कर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर शब्दों के वाद विवाद में नहीं पड़ा है स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओं में यद्यपि दृष्टा के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तथापि जैसी चित्त की वृत्ति सुख दुख और मोह रूप होती है वैसा ही दृष्टा भी प्रतीत होता है जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के हिलने से चलायमान और स्थिर होने से शांत प्रतीत होता है ब्रह्मसूत्र तथा सांख्य सूत्र के सदृश योग दर्शन के भी प्रथम चार सूत्र योग दर्शन की चतुसूत्री है जिनमें सारा योग दर्शन सामान्य रूप से बतला दिया है शेष सब सूत्र इन्हीं की विशेष व्याख्या रूप है दूसरा साधन पाद दूसरे पाद में विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम अधिकारियों के लिए योग का साधन बतलाया गया है सर्व बंधनों और दुखों के मूल कारण पांच क्लेश हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश अविद्या अनित्य में नित्य अशुद्ध में शुद्ध दुख में सुख अनात्मा में आत्मा समझना अविद्या है इस अविद्या रूपी क्षेत्र में ही अन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं अस्मिता इस अविद्या के कारण जड़ चित्त और चेतन पुरुष चिति में भेद ज्ञान नहीं रहता यह अविद्या से उत्पन्न हुआ चित्त और चिति में अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है राग चित्त और चिति में विवेक न रहने से जड़ तत्व में सुख की वासना उत्पन्न होती है अस्मिता क्लेश से उत्पन्न हुई चित्त में सुख की इस वासना का नाम राग है द्वेष इस राग से सुख में विघ्न पड़ने पर दुख के संस्कार उत्पन्न होते हैं राग से उत्पन्न हुए दुख के संस्कारों का नाम द्वेष है अभिनिवेश दुख पाने के भय से भौतिक शरीर को बचाए रखने की वासना उत्पन्न होती है इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है क्लेशों से कर्म की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं कर्म वासनाओं से जन्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है उस वृक्ष में जाति आयु और भोग रूपी तीन प्रकार के फल लगते हैं इन तीनों फलों में सुख दुख रूपी दो प्रकार का स्वाद होता है जो पुण्य कर्म, अर्थात हिंसा रहित दूसरे के कल्याणार्थ कर्म किए जाते हैं उनसे जाति आयु और भोग में सुख मिलता है और जो पाप कर्म अर्थात हिंसात्मक दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कर्म किए जाते हैं उनसे जाति आयु और भोग में दुख पहुँचता है किंतु यह सुख भी तत्ववेदता की दृष्टि में दुख रूप ही है क्योंकि विषयों में परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख मिला हुआ होता है और तीनों गुणों के सदा अस्थिर रहने के कारण उनकी सुख दुख और मोह रूपी वृत्तियाँ भी बदलती रहती हैं इसलिए सुख के पीछे दुख का होना आवश्यक है पहला हे त्याज दुख क्या है हेयम दुखम अनागतम आने वाला दुख हेय त्यागने योग्य है दूसरा हे हेतु त्याज दुख का कारण क्या है दृष्टि दृश्योह संयोगो हे हेतु हो दृष्टा और दृश्य का संयोग हे हेतु दुख का कारण है